जो जी जी आयो नानी ठाकुर रुक्मणी परिचय दियो एम स्वामी मथुरा रा है द्वारा राजा है और नानी बाई माणो कोड करेला नरसिंह जी लारे लारे ला आया नानी भाई आप रो नाम जीरे कई नानी भाई? जी जी नानी भाई जीरे कई इति इति राजीवी राजीवी आज हो ये जान जान जी जी उत्र ने ने गले लगाओ गड़े लग रुकमी गड़े जे दे करे वे नरसी वक्ष्मीजी संग सेज में मिले नहीं जिन लक्ष्मी लारे ला सब दौड़े वाह लक्ष्मी आज नानी बाई ने कंठ वाह वा। प्रभु अब नानी बाई दौड़ी दौड़ी घरे गई और घरे जान सासू जी ने के सासू जी जोई घर में पूगी प्रेमली पाड़ोषण वह आप बालकनी में उभी बोली ए माँ देख देख थारी आ, नानी भाई करे गई पाणी जीनी हमें आई तो बत्ती सी बारे आवे ए प्रेमली बोली हृदय में चुपचाप आज मारे हमी बोलगी मतलब आई तो नहीं है या तो आई नहीं क्या पड़गे आ की कर बोले घर घर घर में बड़ी के जी आया ओ ब्यावरो मारे ने पानी बैठ में काम, काम रे हाथ थी लगा दो के, तो शरीर आज तो भारी नहीं बापु कद नही कहो आ मैंने के काम करता शरीर भारी नहीं वह प्रेम ले तू हाची के आ वा नानी बाई तो कोनी मारे आ में बोलन हिम्मत ही नी वेई नी सके जीते ननद भाई आया लटिया लंबा कियोडा ए भाभी कट गई तू कटे गई मारे हिणगार कुण करी मारे गीत गावणाए नानी बाई के बेटी पनी जे मारीन हिणगार करो थे छुल्ला में पड़ी राख मुंडार पोतो जणी हैं हिणगार वेजा ए मां मने बुझे यूं कह दियो आसू जी के आज हैंग निवडला पा हैं आ जेंगा ने लेवे आज जो मिले सो अरे आखिर हुयो कई नानी भाई बोली मारो भाई आयो भाई ए आयो भाई कोई उम्र में तो आयो को नहीं। में गयो की तो थारो आयो की तो बाप होले ने ले बचिया आई गये नानी भाई के नहीं नहीं, नहीं। मैं झूठ नहीं बोलू मैं सच बोलू मारो भाई आयो है पक्की बात है मैं सच कहू मारो भाई आयो है देखो जी सासू जी मारे पीहर रो परिवार रथ में बैठो ऊपर ऊपर सेवरो भलके और भो चिलके। मारो भाई आयो, है। आयो आयो आयो आयो आयो है है नहीं तैयारी करो मारे भाई रे बद नानी भाई तो ठेठ तीपड़े जान भी हुई देखू सही मारो भाई आवे जी को आहा। आहा। आहा। आहा। आहा। ए बाई ओबी ए बाई ओबी रंग रे छाजे तो आवा बहनी कैंड में कोई भड़गो आज कर बोले जो जोई घर में बड़ी के हासू जी रो घर मारे मंडियोड़ो ही पानी बाप नहीं कहो आ मै काम करता शरीर भारी नही वह प्रेम ली तुम वहाँ तो मार् बोलने हिम्मत नहीं वही नहीं सके जीते नणंद लटिया लंबा कि भाभी गई गई तू गीत नानी भाई के बेटी पनी जे मारीन हिंगार करो थे में पड़ी राख पोतो जनी हैं हिंगार ए मा, बुझे कह दियो। जी के आज हैं पा, आज हैंग लेवे जो मिले सो अरे आखिर हुयो कई नी बोली मारो भाई आई ए आयो भाई कोई उम्र में तो आयो को नहीं हमें और की की तो थारो बाप होले ले न बचिया नानी भाई के नहीं नहीं मैं नहीं बोलू, मैं मैं झूठ सच बोलू। मारो भाई आयो है पक्की बात है मैं सच कहू मारो भाई आयो है देखो जी सासू जी मारे पीहर रो परिवार अर में सावड़ भैयो चेला बिराजी रे पाग ऊपर सेवरो भलके और भोजाया रे शीशो ऊपर चूंंदड़िया छिलके एड़ो मारो भाई आयो है आयो आयो घणई आयो नहीं आयो है तैयारी करो मारे भाई रे बदाऊ नी और नानी भाई तो ठेठ तिपड़े जान ऊबी हुई देखो सही मारो भाई आवे जिको आ आ आ, आ, आ आ आ ए ए ए ए भाई ऊबी भाई ओबी रंग रे छाजे नानी भाई, छाजारे ठाकुर तो जो।, जो मैं मयरा में वस्तु देव हूं कमुकम कमु गांव में ठा तो पड़नी चीज कितनी गांठ गांठ ली और और आपरे आपरे खाओ खाओ माते माते धरी गांव में में हाको पाड़े। अरे भाई कोई कपड़ा कपड़ा तो कपड़ा लो कपड़ा लो घर मायरो वे तो अब गरे ने वो नारायणियों छोटो वो आब के माल बताओ देख साहब खोलियो गांठ खोलो कपड़ो देखो कपड़ो देखो तो महाराज कपड़ा रूपयापड़ा तो तो मैं तो थान रही बात करवा कई लगे थाना हजार रुपया था कई ले कोनी ने बोले मारे मने मारी हसी कर दी अबे मैं ही ने गोता नरसिंह अरे भाई थारो माल तो नर्सी ले सके उन्हें रोकड़ा वो थारे थोकड़ा कर दे मारे सदा सदारो व्यवहार है नरसिंह मकत कही नरसिंह से वो लेला बोले वो कई लेला नहीं है है लंगोटिया बैठा बोले भले दे दे दूला मुपत में दे दूला में पर माल तो अबे में ने दूला अरे रे तुम भोलो है मैं तो जाणिय तो, तो तो गोता खाई पे नरसिंह पेचाना अमे मार भरदियों तो लो नही भरता नाद संसार बड़ो विचित्र बाता हुनीन, बोलिया ओ नर्शी जी, नर्शी जी, ओ हुयो आयो वो आयो बोले वो आयो नी। बोले अरे वो, अरे वो, बोले वो वो अरे वो वो वो वो वो कौन कौन कौन कौन बोले बोले बोले अरे अरे अरे अरे में गाड़ी टूटी ही नहीं बोले हाँ टूटी ही वो मोटियार आयो नही किसनो खाती हाँ हाँ वो आरोप अरे आंदिया था आंदिया करो प्रभु रीणो करण बैठ गया नरसिंह जी तो हम भगवान आया आवत देखियो सांवल नरसी बैठियो छे रीसाय ये ले जा थारी गाँठ तू तो आया शर्म गमाये अंबिचे अंगने हड़पड़ करता आया ले जा थारी गाँठ ले जा थारी गाँठ तू तो आयो शर्म गमाये ठाकुरजी गाँठ लांध थके थरी सामी मेले गाँठ ढी अपुटो पीरे जा नहीं दे अरे येरो कहीं रीस करो अरे नरसी जी ने तो तो तो तो नरसी जी मारे गलती गलती वेगी सा। आप सा, आप हाँ गलती वेगी आप आप आप मान मान जाओ जाओ मैं हाथ मोड़ो देख लो देखो तो देखो हसने मुलक ने बोलिया छे हरी, अरे लाया माय साया मी खाव लागो आख्याण सुन ली ना बीच नरसी जी के मारे देखने। ले आ क्या और, और नहीं कान भी अरे भाई हमें तो तो मन ठा होती नरसिंह जी एडो रीणो करो ला तो गांच मिनटे लावते पर नहीं बोलो जने आपे तो आपे जावाम राम, राम। और ठाकुर जी तो वाकई में गांठ खावा माते धरी ने वीर विया अब देखो कोई आदमी किताई कान बीच मारनी उणो पण थोड़-थोड़ तो ही हुणीस तो रहया क ए किती आ के आ नीचे के मैं तो ध्यान में अपन तो ही थोड़-थोड़ दिख तो रे नरसी जी करे ओ तो माटो नीठ दोरो तो आयो न हमें भेर पाछो जाए चालने लागो सामरियो जद क्या राम की पाश्रवा रा सामरिया जी नरसी जी जी ठाकुर ने हो रहे, कटे जावे तो तो आयो है लायोडी तो तो लाओ तुम्बा तुम्बी लाओ अरे ठाकुर जी के मारो कोय लायोर अमे तो था भाव बड़ो सुंदर है ठाकुर आप कने जो है वो सब ठाकुर जी आगे प्रभु मारे तो ओ है तो आप आप महाराज ठाकुर जी सबू मिले अब नरसिंह जी के सावरिया मैं तो खुद पर आए घर बैठा कने की वे तो थारी सेवाई करा नहीं तो अब कई करा ठाकुर जी का मैं सेवा बीजे तो मैं करने आया हूँ मोड़ आया हूँ गलती मारी है बस मोड़ो करियो नरसिंह जी थे तो। सौन तो तो भली तो तो कदी पुकारो गाड़िया मैंने घनी चोकी लाग धन्य है महाराज इस गाड़िया जाए तो खाली मा ठाकुर जी है महाराज एड़ा तो खाली कनै ना प्रभु कने की है है कोनी के मारे आनंद मारी एक गाट में सब माल नरसिं व तो बेगार नरसिंह जी ने उन्हें बेगारों की लेनो देर सिंह जी ने सब सूर्या लारे गली हाकड़ी ही सूर्या ढे पड़िया ये सकड़ी गली और पढ़ तारा खुल गया नेन गा तारा दर्शन गली हाँकड़ी ही जी को बेवता बेवता हुरिया हिटे पढ़िया पढ़ते महाराज आ क्या आएगी अरे महाराज सूर्या के नरसिंह जी माने वालों वालों बोले दीके और धनराम, सांवरा, अरे नरसिंह आया सात तो दाता नेरे वारे निर्धन रो धन राम वारे बा सूर्या के आज नरसिंह साथ आया तो आ क्या मिली अगर घरे बैठा रहता तो आंधला बाजता कौन कहो तो माने सदा सूर्य बाजता आज नरसी रो साथ कियो क्या भाई, रो साथ तो भाई करियो नपो है महाराज नरसिंह धनपति रो संग बढ़िया नहीं राजा रो संग बढ़िया नहीं कैठा कद रुला दे कोई भगत रो शो कैठा कद मिला दे महाराज कोई भगवान रे भक्त रो शो कैठा कद मिला दे नाथ और ठाकुर धरती माता स्वागत करियो, नौ गज धरती ऊंची चढ़गी, और नानी नानी बाई बाई बाई ने ने आपरे बुलायो, हे हे हे निकट बुलाए, ए ए ए हाथ शीश पे, मनडेरी बात, ए बीरो जी पूछे बेन ने ने भाई बता थारे हामी करो हाँ। बता तू नानी बोली बीरा, चतुरे सुजान काई तो पूछो भोली आप तो खुद चतुर सुजान हो जजमान बढ़िया हो आप मने कई पूछो मैं तो भोली बेन हो <laughs> रीत सारू बढ़ती सारूज आ, रीत भर दी जो भात। आ, ओ <laughs> रीत सारू सारू भर भर दीजो वे कर दी ए भाई भाई तू क्यों मन मन मान्य लीजे तू क्यों करे मन मान्य मे तू होची मत कर अरे आयो थारे द्वार कमी कमी नहीं है कोई बात्री। बात्री कमी नहीं है है कोई कोई भाई नानी भाई के तो भी सुनो बड़ोड़ी सासू जी ने साव टू बेस और बसरा जी ने जरी हंदो खेस और सुसरा जी ने ओडा दीजो लाल बनात और मारी सासू जी ने बेस दीजो पूरा साथ जेठ तो सगड़ा ने दीजो भाई साहब पर नारायणिया देवरिया ने हरघीज मत दीजो हेंग तो डिब कर दीजो मत दियो सीस पे हाथ नानी बाई के बिरा अब थे उबारो मैं मारी ने लाऊं और आप रे बदाऊं अबे महाराज के तो एक सहली रेहा पड़ता हमें वाके मैं हलू वाह के मैं हलू वाह के मैं हालू हमें नदी के टिप्पण डोला हमें तो घर ही मिले ला गीत अबे सब तैयार और नानी बाई कठे सुप कठे सुयो जीरो कठे सूर अरे हल न कठे सुयो जीरो नी भाई बड़े चाव सु आपरे भाई ने बदायो पर ठाकुर जी तुरंत मायरा री सब सामग्री लेन आई गया अरे आज तो सामरियो बीरो माहेरो ले आयो रे नबत निशान बाजे धुंदु बीसवाई बाजे अरे उमड़ घुमड़ बीरो बरसे सवायो रे ए रिदसिद साते लायो संग ही कुबेर आले ए लोकपाल इंद्र धायो बादरो सो छायो रे आसो नारी सी लाडी लायो लायो लायो लायो लायो रुपए का ठब कायो हिवडो हर रे। प्रभु केसर कुमकुम मेहंदी रोली रातो गाड़ा भर भर लाय रतन जड़ाव भाई मोल है खास बात सुनी हो न देखी कहू ग्रंथ में न लेखी कहू अपरे अनोखी ऐसी लेके ना ना कटी सुनी, ना कटी सुनी अब गांव है आया हो कई वास्ते आया होने मंदिर बात कहो थे कोई रस्तों तो नहीं भूल गया ठाकुर जी के भाई एक पूछे दो पूछे हैं पूछे ला एडो उत्तर दोंडर ताड़ लाग जा ठाकुर जी बोलिया अरे मथुरा जवाब सुने है महाराज अगर रे प्रति प्रति देखियो तबे भी देख लो अरे मथुरा रा सिरदार राजवी नाम श्रीरंग जीरा नरसी जीछा सेठ सेठ घुमाप तन मन धन नरसी तना अरे अरे अरे भरा आसरे पेट दूर दिशावर बसा नरसी नरसी सेठ छा 360 ऊपर मैं मैं बेचे तो बिक और मारो सिर बोला मैं कर लो लपका अरे नरसी जी लारे हूँ नरसिंह मार से मैं नरसिंह गुलाम हूँ नरसिं परता मारो तन मन और धन सब नरसि परताप मैं तो नरसिं आ दिशा वर बैठा पेट भरा मारो भगत भक्ति करे मारो उठे पेट भरी जे मैं तो दूर दिशा नरसी सदा सदा मारो और मैं सदा सदा रो गुलाम हूं। अरे मारे रो तीन मुनी में आ तो मारे माते कृपा मने मने दियो है बाकी नरसी बाजार में उबो करन बेचे तो मैं बिकने वास्ते तैयार हूँ बंद अपका कर महाराज और ठाकुर जी की ना तो छोड़ो कागज लेपारी पिस्ता पिस्ता और और जी, जी, लोक ले मोदी में साल दशा We'll take it to the limit. <little> <laughs> मायरो मायरो भरियो, जो दूजो उनरे भरे, गांव में घरे, सब लाख लाख जरियारा था जाओ पीपड़ी मे चीण आओ पान, पान गिना काम तो कौ गणो ऊंचा चढ़ा कटी हेटे पड़िया तो चूड़ियों उतर जाये तो तो तो तो भाई मत कर चड़ियो। एक, दो तीन, चार, गिने, गिनता गिनता तो हिट कमर जेल तो आयो हमें हमें यो मैं माने तो कई बात बात को नहीं अड़ी अरे ठाकुर जी, हमें बात को नहीं। पहली नकरा करेठाणिया शेणगार नीरो सोना सुमरणी ले ली पोशाकी ले ली जोरदार पोशाके प्रभु दौड़ी दौड़ी गई और नी दौड़ी दौड़ी जा और देवरो नाक क्यों रे तू तो मारे बाप ने तो करे नहीं मांगे मारो तो सावरियो बीरो हस हस हसन देव नारायणियों मांग मांग ले हम महाराज के मारे बीटी बीटी दो नहीं बीटी दी रुक्मणी जी, जी के देखो मने खाली आप जी, तो जी, कर जी, तो जी बाबी करना है रुक्मणी जी आप गलेरो हार खोलो जो ब्याजी पेरा ब्याण जीरो जी सोरो प्रभु छाती मे बार आती गये ब्यान जी और अबे तो सकिया सब तारीफ जबरो हार जोरदार करेदार चूंदी तो कमो कम नानी बाई ने उड़ा दो प्रभु और, जी और ठाकुर जी मिलप्री और नानी बाई ने चूंदड़ी उड़ावे और नरसिंह जी अबे वे नारायण जी नानी रे वाला हैंग होच करे अरे कई कई दो हिलािया नहीं पूरी ट्रक भर मंगाते कमरो तो होनेर आप ही बनाता पहली ठाक नरसी मैरो भर दे अरे और तो पूरे मुलक में विख्यात हो गया महाराज पूरे गांव वाला ने डबल डबल दिया दुगना तिगना दिया सब ने राजी कर दिया कई महिमा बढ़ाई महाराज ओ भगवान रो भक्त बोले भक्त वत्सल भगवान की सावरिया से नाथ, नानी भाई ने चुंदी उड़ाई और नरसिंह जी महाराज आ देवे